णम परुणाम उपमान और उपमिति पहले उपमितिकणम उपमान ये उपमिति क्या है पहले उसका लक्षण करते हैं संज्ञा संज्ञ संबंध ज्ञानम उपमिति संज्ञा और संज्ञी संज्ञी अर्थात संज्ञा अश अस्त संज्ञ संज्ञा और संज्ञा वाला का तो संज्ञा हो गया वाचक और संज्ञ हो गया वाच्य अथवा संज्ञा हो गया वाचक और संज्ञ हो गया अर्थ तो ये वाचक और वाच्य तो अथवा शब्द और अर्थ ये दोनों का बीच में जो संबंध इसको शक्ति कहते हैं तो इस शक्ति का ज्ञान ये उसको उपमिति कहते हैं अर्थात उपमिति से शक्ति का ज्ञान होता है संज्ञा नाम पदम और संजी अर्थ तय संबंध है शक्ति इसलिए शक्ति का ज्ञान इसको उपमिति कहा जाएगा तथा पद पदार्थ संबंध ज्ञानम उपमिति अर्थ है उपमिति से भी पद पदार्थ का संबंध का ज्ञान होता है और उपमिति का जो कारण है वो हो गया उपमान तो उपमान फिर क्या हो जाएगा कहते हैं अतिदेश वाक्यार्थ ज्ञानम ये हो गया उपमान अतिदेश वाक्यर्थ ज्ञान अतिदेश क्या है कहते हैं वही सादृश है अन्य से धर्म से अन्य स्मि आरोपणम अतिदेश है ये हो गया सादृश्य अन्य धर्म अन्यत्र दिखना है यही सादृश्य है इसलिए उपमान हो गया अतिदेश वाक्यर्थ ज्ञानम यही जो अतिदेश वाक्यार्थ है यही सादृश्य है तो अतिदेश वाक्यर्थ ज्ञानम का अर्थ सादृश ज्ञान और क्योंकि उपमान क्या है वो कहना पड़ेगा उसको तो उपमिति का क्या अर्थ है उसको कह दिया आगे उपमितिकरण इसको तत्कर्ण कह दिया तो तत्कर्ण जो होगा वही उपमान होगा वो क्या चीज है उसके लिए कह दे सादृश्य ज्ञान तो उपमानम सादृश्य ज्ञानम क्योंकि उपमिति का करण है अच्छा तो सादृश्य ज्ञान होना यही हो गया उपमानम सादृश्य ज्ञान कैसे हुआ कहते हैं कि पिंडों को देखा पहले अतिदेश वाक्य सुना था अरण्य को पुरुषों से गो सदृश ऐसे वाक्य सुना था अभी पिंडों को देखा पिंडों को देखने से उसमें उसको सादृश्य दिखा ये सादृश्य ज्ञान जो हुआ ये हो गया करणम ये उपमान हो जाएगा और अतिदेश सादृश्य अभी सामने में पिंड दिख गया दिखने से उसमें सादृश्य ज्ञान हुआ सादृश्य ज्ञान होने के बाद उसको स्मरण हो जाएगा वारण्य पुरुष का वाक्य कि गो सदृश गवय पद वाच्य उसको सादृश्य ज्ञान हो गया गो सदृश गवय इतना सादृश ज्ञान हुआ इस ज्ञान से आगे क्या ज्ञान हो गया कि जो गो का सदृश होता है वो गवय पद का वाच्य होता है अर्थात इसी को गवय शब्द से कहा जाएगा ऐसे अतिदेश वाक्यर्थ का स्मरण हुआ तो स्मरण ये हुआ। तो, व्यापार हुआ अवंतर व्यापार अर्थात दोनों का बीच में जो रहता है उसको अवंतर कहा जाता है और है वो व्यापार इसलिए अवंतर व्यापार कह दिया अवान्तर व्यापार क्योंकि जो करण है उसका मुख्य कार्य क्या है कहीं मुख्य कार्य है फॉलो करना और बीच में कुछ जो आ गया ये भी कार्य है ना जो व्यापार होता है ये भी कार्य है तो जन्यत्व सती कहते हैं तो, तो जन्य होने से ये भी एक कार्य है किंतु ये मुख्य नहीं है मुख्य से पहले बीच में आता है इसलिए अवान्तर व्यापार कह क्या, क्या जी मुख्य व्यापार मुख्य व्यापार उपमिति करण का मुख्य व्यापार हो जाएगा जो कार्य कार्य हो गया उपमिति जैसे द्विधाव हो गया मुख्य कार्य उद्यम निपातन ही हो गया अवान्तर अरे व्यापार कहते है उसको तो जन्य तो जनक उपमिति मुख्य कार्य है ये जन्य है अभी यहाँ व्यापार किसको बना रहे हैं स्मरण है मुख्य व्यापार नहीं हो वो मुख्य अर्थात फलों <s Elliott> मतलब व्यापार यहाँ न्याय भाषा में व्यापार जिसको उसको बीच वाला को कहते हैं mm -hmm. अवांतर होने से उसको अवान्तर व्यापार यहाँ कह दिए अगर व्यापार शब्द अगर अगर से कार्यों को लेंगे तो उसको फलों को मुख्य व्यापार कह सकते हैं किंतु यहाँ पारिभाषिक शब्द ऐसा नहीं है यहाँ तो व्यापार शब्द से केवल व्यापार को कहा जाता है यहाँ एक अवांतर शब्द दे दिए अवांतर शब्द दे देते हैं व्यावर्त्य कौन होगा कहीं और कोई होना चाहिए नहीं तो अवांतर विशेषण क्यों देते हैं तो व्यावर्तिय कौन हो गया मुख्य तो मुख्य है तो यह अवांतर है किंतु समान होना चाहिए इसलिए उसको भी कहें अच्छा वो मुख्य व्यापार हो ये अवांतर व्यापार अगर मुख्य अवान्तर विशेषण व्यवहार नहीं करेंगे वो फल हो वो व्यापार हो ऐसे हो जाएगा तो अगर व्यापार हमेशा अवान्तर ही होगा फिर अवान्तर विशेषण व्यर्थ है न बनी उष्ण विशेषण बनेगा बनी का नहीं बनेगा न कौन सा व्यापार का लक्षण है व्यापार का लक्षण क्या है ये लक्षण के लिए वो व्यापार नहीं है, है। ये लक्षण केवल जो जिसको अवंतर व्यापार कहेंगे उसी में ये लक्षण जाएगा अच्छा। तो अगर हो जाएगा तो फिर उसको केवल व्यापार ही कहना चाहिए अवंतर शब्द व्यर्थ है फिर अवंतर शब्द देते हैं मतलब फिर और कुछ एक तो मुख्य व्यापार मानना पड़ेगा जैसे कहा जाता है कि यज्ञ दान तप इसका मुख्य व्यापार क्या है कहते ज्ञान अवंतर व्यापार क्या है चित्त शुद्धि जैसे वहाँ कहते हैं इसी प्रकार किया इसलिए एकजुद आना तप इसको कर्मस्थानीय मानते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है कहते हैं ज्ञान उत्पन्न होना तो जैसे कहते हैं यहाँ किंतु न्याय में ऐसा नहीं यहाँ ये यह अवान्तर व्यापार शब्द एक लिख दिए हैं लिख देने से प्रश्न हो जाता है नहीं तो व्यापार कहना चाहिए अवांतर क्यों कहते हैं तो नहीं कह पाएंगे तो लक्षण को लेकर के वो नहीं घटेगा बीच में होता है इसलिए अवांतर और स्वरूप व्यापार है इसलिए कहा जाएगा व्यापार अच्छा। का लक्षण का दृष्टि से नहीं है ये बीच में होता है इसलिए अवान्तर कह दिया गया अतिदेश वाक्यर्थ स्मरण ये हो गया व्यापार इसलिए यहाँ और अवान्तर व्यापार नहीं कहा अतिदेश वाक्यर्थ स्मरण होना ये व्यापार हो गया उपमिति ये फल हो गया गो सदृश गवय पद वाच्य इत्याक वाक्यात्थ अभी गो सदृशो गवय पद वाच्य इस प्रकार की इसका जो यज्ञान जायते अंतिम में दे दिया गो सदृशो गवय पद वाच्य इत्याकार वाक्याद बीच में दे दिया वो पंक्ति को रख दीजिए आगे यज्ञान जायती ये कहा ये करण हो गया गो सदृशो गवय पद वाच्य इस प्रकार की वाक्य से उसको सादृश्य ज्ञान हुआ गो सदृश गवय जब गवय को पिंड देखा उसमें सादृश्य दिखा सादृश्य दिखा तो ये जो पिंड सामने में देखे वो हो गया विशेष्य और उस पिंडो में आपको सादृश्य दिखा तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि गो सादृश्य अवच्छिन्न विशेष्य जो गो सादृश्य वो किसमें दिखा वो पिंडों में तो वो हो गया आपका विशेष्य गोदृश्य अव छिन्न विशेष्य और गवय पद वाच्यत्व प्रकार क्योंकि आप कहते हैं कि गो सदृश गवय पद वाच्य जो गो सदृश है पर्वतो बन्नीमान ऐसा कहते हैं तो जब ऐसा कहते हैं तो पर्वतों को हम विशेष्य बनाते हैं और बन्नीमत्व को प्रकार बनाते हैं इसी प्रकार की गो सदृश गवय पद वाच्य अभी हमको सामने में पिंडा दिखे गया गो सदृश हो गया विशेष्य उसमें प्रकार दिख जाएगा गवय पद वाच्यत्व क्योंकि जो गो सदृश है वो गवय पद वाच्य दोनों समान हो गए समान और गो सदृश्य में रहेगा गवय पद वाच्यत्व एक हो जाएगा प्रकार बीच में उसको कह दिया गो सदृश जो गो सदृश्य होगा वो गो सादृश्य से अवचिन्न हो जाएगा तो गो सादृश्य अवचिन्न, वही हो, हो गया विशेष्य पिंड हो गया तो विशेष्य गो सादृश्य अवचिन्न, विशेष्यम यस्य ज्ञानस्य। आपको एक ज्ञान हुआ उस ज्ञान में विशेष्य हो गया गो सादृश्य अवचिन्न। तो इसलिए गो सादृश्य अवच्छिन्नम जो है पिंड वो विशेष्य है जिस ज्ञान का वो ज्ञान हो जाएगा गो सादृश्य अवच्छिन्न विशेष्य को <coughs> और इस ज्ञान में प्रकार आ गया गवय पद वाच्यत्व तो गवय पद वाच्यत्व प्रकार कम वो ज्ञान हो गया तो ज्ञान में एक विशेष्य आ गया विशेष्य क्या हो गया अवच्छिन्न और प्रकार कौन हो गया तो प्रकार ऐसा होने से आप अभी कह देंगे कि गो सदृशो ग ऐसा वो ज्ञान हो जाएगा तो ये जो ज्ञान हुआ, ये हो गया कर्णम कहते हैं तो जब यही ही गवय पद भाच्य ऐसा आपको निश्चय हो गया फिर आप कह देंगे कि ये गवयो है ये जो गवय है निश्चय हो गया ये उपमिति हो गया ना पहले उसको गो का सादृश्य देखा प्रत्यक्ष आगे वाक्य स्मरण हुआ जो गो सदृश्य होगा वो गवय पद का वाच्य होगा तो अच्छा ये तो फिर गवय पद का वाच्य होना चाहिए क्योंकि गो सदृश है तो ये होना चाहिए इसलिए ये गवय शब्द का वाच्य है अर्थात अयम गवय ऐसा अच्छा, वाचक और ये हो गया वाच्य ये जो निश्चय होगा ये ये गे उपमित्र यह थोड़ा मतलब व्यतिक्रम जैसा लगता है ठीक है विद्वान लोग कहते हैं देखिए सादृश्य ज्ञान होना ये कारण है पिंडों को देख लिया इसमें तो गो का सादृश्य है अभी गबे वाला बिल्कुल विचार ही नहीं आया है इसमें तो गो का सादृश्य है इतना ही देखा और पहले कहा था सादृश्य ज्ञानम कारणम ये देखने के बाद आगे उसको और अवान्तरोमरण हुआ ये तो गवय शब्द का वाच्य होना चाहिए क्योंकि ये गो सदृश ये हो गया और व्यापार अर्थात तो गो सदृश गवय पद वाच्य ऐसा ज्ञान ये व्यापार स्थानीय है गो सदृश ये उपमान है क्योंकि सदृश ज्ञान हुआ और गो सदृश्य जो है वो गवय पद का वाच्य है ये तो व्यापार स्थानीय है यह किंतु कह रहे हैं गो सदृश गवय पद वाच्य वाक्याद गोसादृश्य अवच्छिन्न और विशेष्यक गवय पद वाच्य तो प्रकार कम जायते ये ज्ञान को करण कहा किंतु ये ज्ञान वास्तविक ये व्यापार होना चाहिए था ठीक है यहाँ इसको करण कह दिए केवल सादृश्य ज्ञान होना और ये जो वाक्य का ज्ञान होना ये दोनों अलग चीज है केवल सादृश्य ज्ञान होने का समय में ये गवय पद वाच्य ऐसा बुद्धि आया था क्या नहीं आया था तो सादृश्य ज्ञान जो है वही कारण है ये गवय पद का वाच्य होना चाहिए जो व्यापार हो गया इसीलिए ये गवय पद का वाच्य है तस्मात तथा जैसे कहते हैं निगमन करते हैं इसी प्रकार की यहाँ भी इसलिए ये गवाय पद का वाच्य है क्यों उसका पूर्व में रहेगा व्यापार स्थानीय जैसा वहाँ परामर्श वाक्य रहता है यहाँ ऐसे व्यापार स्थानीय परामर्श जैसा कौन रहेगा कहते हैं कि जो गो सदृश होगा वही गवाय पद का वाच्य होना चाहिए ये हो गया व्यापार स्थानीय जैसे वहाँ परामर्श रहता है इसलिए क्योंकि वो गो जो होगा वो गवाय पद होगा इसलिए ये गवय पद है अच्छा। ये उपमिति हो जाएगा, से, अधिदेश वा, अधिदेश के, जाएगा। ये व्यापार स्थानीय हो जाएगा इस प्रकार के व्याख्यान दिए है आगे किरणावली में अर्थात सादृश्य ज्ञान मात्र को करण कहे न अतिदेश वाक्यर्थ ज्ञान जो हुआ जो की व्यापार स्थानीय हुआ उसको व्यापार मानना क्योंकि सादृश्य ज्ञान के बाद ये ज्ञान होता है इसको दिए हैं अगले पृष्ठ में देखिए कम से कम पंद्रवा पंक्ति में देखिए पंक्ति का आरंभ में दिया है सादृश्यम किरणावली में संगीति प्रतीक दिया है कि उसका चार पंक्ति तीन पंक्ति नीचे सादृश्यम दे दिया बाक्य का आरंभ में बिल्कुल है बाकी अर्था पंक्ति के आरंभ में सादृश्यम तद भिन्न सति तदगत भूयो धर्म ये हो गया सादृश्यम यथा गो भिन्न सति गो गता ये भूयांशो धर्म गो से भिन्न है और गो में रहने वाला भूयांशो धर्म कौन श्रृंगादयस तदवत्व गवये ये हो गया गो का सादृश्य गवय हो गया तथा तो च अब पिंडो को देखने के बाद तादृश सादृश्य प्रकार व्यक्ति विशेषक सादृश्य प्रकार व्यक्ति विशेषक का निश्चय हो गया ये जो व्यक्ति है सामने में दिख रहा है ये गो का सादृश्य इसी में है इसी प्रकार की निश्चय हो जाना ये निश्चय यही हो गया कर्ण अर्थात सादृश्य निश्चय यही कर्ण है अभी गवयपदवाच्य का विचार नहीं आया है ये कर्ण हो गया प्रकार का व्यक्ति हाँ। आगे देखिए तादृश सादृश विशिष्ट पिंड निश्चय पिंड निश्चय हो गया कर्ण जन्य हो गया यह गो यो सदृश गवयपदवाच्य उपदेशवाक्या स्मरण तदव तो व्यापार एक करण और व्यापार को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया ना ना ना वो दृष्टि नहीं है वो निश्चय से ये स्मरण आया।, आया और ये स्मरण ज्ञान हुआ क्या ज्ञान होता है जो गो होगा वो गगन ये स्मरण है वो बात ठीक है किंतु वो उसे निश्चय से जन्य हुआ इसलिए व्यापार स्थानीय हो गया अर्थात वो निश्चय उद्बोधक बना स्मरण के लिए स्मरण के लिए उद्बोधक चाहिए वो निश्चय अर्थात गो सादृश्य का निश्चय होना यही उद्बोधक बना है स्मरण के लिए अरे स्मरण होना यह अतिदेश व्यापार हो गया आगे ननु ननु दिया है ना वो पंक्ति छोड़ दीजिए उसका नीचे पंक्ति मतलब पूरा पक्षीय संख्या दिखाया उसका नीचे देखिए तत्र उद्वोधकतया उदबोधकृश विशिष्ट पिंड दर्शन तद् व्यापारत्व तो, तो, पूर्व पक्ष यहाँ शंका लाया था कि ये तो जब आपका स्मरण हो गया उससे तो अनुमिति हो जाएगा तो ये जो स्मरण हुआ उसको करण कह देना चाहिए सिद्धांत कहता है कि नहीं नहीं वो व्यापार है ना व्यापार तो होगा तो इसमें व्यापार का लक्षण जाना चाहिए तो सिद्धांत कहता है सादृश ज्ञान से ये स्मरण हुआ इसलिए व्यापार का लक्षण जाएगा इसलिए सादृश्य ज्ञान ही करण होगा आगे प्रतीक दिया है कि तथा ही पंक्ति के आरंभ में कश्चित उपमातृत्व न अभिमत पुरुष क्योंकि आरंभ किया कश्चित गवयम अजानन कच्चित अर्थात जो उपमाता है उपमान करने वाला है अभिमत पुरुष गवय शब्द वाच्यम अर्थात गवय पशु अजानन गय क्या है नहीं जानता है सन, कि, किसी से आरण्य तो आरण्यक है व्यक्ति और आप्त तो है और उ, बताया आरण्यक लोग प्रायः से तो ही होते हैं आरण्यक लोग मिथ्या नहीं जानते बहुत कम आजकल पता नहीं है हम लोग देखे थे वो लोग उसका मिथ्या हम लोग देखें ये उत्तराखंड में लोग इतना मिथ्या इत्यादि नहीं करते थे आजकल थोड़ा बहुत हो गए होंगे उनके तेरा पता नहीं कि बहुत पहले एक बार एक लड़का को पूछा था कि आपने कभी मिथ्या कहे हैं तो हमको आश्चर्य हो गया तुम्हें मिथ्या बोला कभी झूठ बोले हैं बोला नहीं तो हम पूछा कि कभी नहीं बोले बोला नहीं बोला कि ऐसा हुआ कभी नहीं बोले वो फिर आश्चर्य हो गया हमको पूछते हैं समझे ऐसा कोई आवश्यकता ही नहीं हुआ हम हो गया। ये उत्तराखंड तो तो मिथ्या का जीवन में कभी कभी उसका आवश्यकता ही नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ बोला नहीं का जब शरीर समाप्त हुआ लोग गए थे वहां हम यहाँ था तो उससे समय उसको पूछा तो, तो वो कहा उनको लगा की उससे पहले देखा था ऊपर में रहने का समय बिलकुल एकदम दूध देंगे मतलब एकदम शुद्ध देंगे मिलावट नहीं करेंगे तो होते थे अच्छा ठीक है आरण्यक उपदेश उपदेषी पुरुष आप यथार्थ वक्ता गो सदृश गवय पद वाच्य उपदेशवाक्य कृत्वा उपदेश वाक्य ये सुन करके वनम गन को जा करके तत्र गो सदृश गवय वाक्यार्थम स्मरण क्योंकि पंक्ति दिया है स्मरण कहते हैं कि स्मरिष्यन क्योंकि जब तक उद्बोधक नहीं आया पिंड को नहीं देखा वाक्यों का स्मरण कैसे हो जाएगा इसलिए कहते हैं स्मरिष्यन कैसे स्मरिष्यन को स्मरण कह दिया वर्तमान स्वामी वर्तमान वधवा सूत्र है बदवा इति भविष्यति लटी क्षत्रि प्रत्यय भविष्य में ये लट में क्षत्रि हो गया गो सदृश पिण्डं पशु शरीर पश्यति देख करके अनेन गो गोसादृश्य विशिष्ट पिण्ड दर्शनम करण जब कहा जाया गया कि गो सदृश पिण्डं पश्यति कहा गया अर्थात ये कर्ण देखा दिया अर्थात ये जो सादृश्य को देखा यह कर्ण हो गया आगे स्मरिष्यन ये हो गया स्मरण ये व्यापार हो गया इसलिए वाक्यर्थ स्मरण जन्य ये व्यापार हुआ किंतु इसी को इति जो ज्ञान हुआ करणम ऐसे कह दिया किंतु वो अग, सही में वो व्यापार स्थानीय है तद <coughs> अंतरम अर्थात सादृश्य दर्शन जन्यम वाक्यार्थ स्मरण हुआ वाक्यर्थ स्मरण अनातरम सादृश्य हो गया कर्ण तजन्य तो वाक्यर्थ स्मरण हो गया व्यापार व्यापार के बाद अनुमिति हो जाएगी ये हो जाएगा फल अच्छा ये उपमिति पूरा हुआ उपमान से भी बोध होगा। उपमान से शक्ति का ज्ञान होगा इस में, इस पद पद में में का का। शक्ति है बोध मतलब ये जो स, उपमान से शक्ति का बोध हुआ ये जो शक्ति का बोध बोध अर्थात ज्ञान ये जो शक्ति ज्ञान इसी को उपमिति कहेंगे अभी इस शक्ति ज्ञान से उसको ये पिंड ज्ञान नहीं हुआ अभी ये पिंड ज्ञान से उसको शक्ति ज्ञान हुआ शक्ति ज्ञान होने से गवयांतरे वो कह देगा एम अपी गवया शक्ति ज्ञान कहा हुआ कहते हैं वहां हुआ प्रथम बार में हुआ कैसे हुआ कहते हैं वो शक्ति ज्ञान है यही उपमिति है उपमान से हुआ द्वितीय बार जो देखेगा बालक जैसे द्वितीय बार घटों को देखता है गो को देखता है तब तो फिर वो अदित से व्यान का स्मरण नहीं करता तो उसको शक्ति ज्ञान हो गया है तो इसलिए जो उपमान ये शक्ति ज्ञान का एक उपाय है क्योंकि शक्ति ज्ञान ये उपमिति है तो इसका एक उपाय इससे अर्थ ज्ञान नहीं होता है अर्थात तो उपमान से अर्थ ज्ञान नहीं हुआ उपमान से शक्ति ज्ञान हुआ शक्ति ज्ञान से आगे उसका ज्ञान हो जाए स्वजातीय पदार्थों का ज्ञान हो जाए के बीच में जो शक्ति है, है हाँ और आगे आएगा और नौ उपाय हैं है कहेंगे अच्छा आगे पढ़िए शब्द तो शब्द का क्या लक्षण पहले दिए थे शब्द किसको कहेंगे तो पहले शब्द के गुण का विभाग हुआ था ना? आ, अच्छा आकाश गुणकम शब्द ऐसे है, है पंक्ति आकाश का लक्षण कहा गया था आकाश का लक्षण क्या है आकाश वो तो उसका धर्म है शब्द गुणकम आकाश वो तो आकाश का लक्षण है शब्द का लक्षण क्या था श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द तो ये स्रोत्र ग्राह्य जो होगा वो शब्द है तभी शब्द जो स्रोत्रग्राह्य होगा वो शब्द होगा तो शब्द होने से वो धुनियात्मक भी होगा वर्णात्मक भी हो जाएगा ये दो विभाग हो गया किंतु वो सब शब्द ही है अभी वर्णात्मक जितना होगा उसमें भी अनाप्त वर्णात्मक आएगा और आप्त वर्णात्मक आएगा ये जो आप्त वर्णात्मक जब आएंगे वही आपक्य उसी को यहाँ शब्द प्रमाण कहा जाएगा जो शब्द प्रमाण है वो भी एक शब्द है वो शब्द होने से वो स्रोत्रग्राह्य है तो स्रोत्र ग्राह्य जो आपक्य तो है उसी को शब्द प्रमाण कहा जाएगा बाकी जो शब्द है वो शब्द प्रमाण नहीं वो शब्द है और शब्द प्रमाण नहीं अभी हम विचार करें शब्द एक प्रमाण है तो ये अर्थात तो शब्द प्रमाण है आपको केवल का अर्थ का बोध बोध अर्थ नहीं। क्या चीज यहाँ देखिए, यहाँ जितना पंक्ति है उससे कुछ बोलिए कहा क्या बोल देते हैं सब ये संबंधित तो होना चाहिए तो अभी यहाँ है कि शब्द ध्वनियात्मक वर्णात्मक वर्णात्मक जो है वो तो अनाप्त और आपता तो। आपता तो का जो वर्णात्मक ये वर्ण होगा मतलब वर्णात्मक जो शब्द होगा वर्णात्मक अर्थात वर्ण मिलकर के पद हो जाएंगे तो यहाँ जो कहेंगे वो वर्णात्मक नहीं कह करके पदात्मक कहेंगे कहेंगे पद घट एक पद है कहेंगे नहीं नहीं दो तीन पद मिल करके जो वाक्य होंगे तो इसलिए वाक्य का जो श्रवण होगा और वो वाक्य भी आप तो का होना चाहिए उसको यहां शब्द प्रमाण कहेंगे ऐसा तो वर्ण नहीं लेना है कुछ वर्ण मिलने से एक पद होगा कुछ पद मिलने से एक वाक्य होगा उस वाक्य को ही यहाँ शब्द प्रमाणत्व न लेंगे स्पष्ट हुआ ना और क्या फिर रह जो जो हाँ हाँ तो श्रोत जो प्रमा जो है वो प्रमाण नहीं है वो जिससे हुआ स्रोत प्रमा उसको शब्द कहेंगे नहीं शब्द शब्द प्रमाण कहेंगे जो श्रोत ग्राह्य आपक्य तो है प्रमाण ही वो प्रमाण है ना आप कैसे कह देते हैं? अलग प्रमा, है ना? शब्द प्रमाण ये कैसे हुआ दोनों समान हो जाएगा एक प्रमाण और एक प्रमाण दोनों समान हो जाएगा कहते हैं जो आपको तो को ही उच्चारण किया आप स्रोत्र से उसको ग्रहण किए ये जो स्रोत्र ग्राह्य हुआ इसी को शब्द प्रमाण कहा जाएगा जो उसको से प्रमाण प्रमाण हैं ना? प्रमा नहीं। जैसे कहा जाएगा राम वो, वो जिसको आगे शक्ति ज्ञान नहीं है आप सुने राम राम अथवा रामम कह दिया जाए तो अभी आप स्रोत्र से सुने और आपको शक्ति ज्ञान नहीं है नहीं है तो नहीं होने से आपका प्रमा हो जाएगा नहीं, नहीं होगा किंतु प्रमाण हुआ कहेंगे अर्थात आप स्रोत से इसको ग्रहण कर लिए तो ये स्रोत्र से ग्रहण करने से क्या होगा शक्ति ज्ञान है तो पदार्थ की उपस्थिति हो जाएगी पद जन्य पदार्थ उपस्थिति होगा अभी देखिए आपका पद क्या है एक राम है एक ओम है अगर आपको शक्ति ज्ञान है तो राम शब्द का अर्थ ही आ जाएगा रमंति योगिन यण ब्रह्म और राम शब्द अभी कहते हैं अर्थात तो उसको कर्म बनाते हैं आपको शक्ति ज्ञान है तो ये आ जाएगा अभी ये दोनों में आगे योग्यता सन्निधि और योग्यता सन्निधि आकांक्षा आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये तीनों के आधार पर अभी घट राम और में आपका अभी अन्वय हो जाएगा और अनुय ज्ञान होने के बाद आपको पता चलेगा कि राम निरूपित अधिकरण ये हो गया प्रमा पहले आप राम ओम ये दो राम जो सुने वो हो गया प्रमाण प्रमाण से प्रमा होगा और प्रमा को क्या कहेंगे शाब्त इसलिए प्रमा को कहेंगे तो शब्द प्रमा हम शब्द प्रमा अगर कह देंगे तो फिर वहाँ शब्द प्रमाण अर्थात वहाँ शब्द प्रमा कहने का समय में वो कह रहा है कि शाब्द प्रमा कहना चाहता है शब्द व्यवहार कर दिया शब्द प्रमा और दूसरा शब्द प्रमाण ये अलग है शब्द प्रमाण श्रोत्रग्राह्य और शाब्द प्रमा शब्द का स्रोत्र ग्रहण होने के बाद शक्तिजन्य पदार्थ उपस्थिति हुआ ये जो पदार्थ उपस्थिति ये व्यापार आगे अन्वय होगा अन्वय होने के बाद अर्थ ज्ञान आ जाएगा वो हो जाएगा शब्द प्रमा इसलिए प्रमा शब्द से शब्द प्रमाण शब्द से शब्द शब्द तो श्रोतग्राही तो और हम कभी कभी जो वाक्य को प्रमा कह देते हैं महावाक्य प्रमाण है ये महावाक्य अर्थात तो अभी महावाक्य अर्थात तो जो श्रवण होगा तो वो प्रमाण है हम लोग जो कहते हैं कि वेदांत प्रमाण है वो प्रमाण है है जो इसलिए उसको कहते हैं वो सब लिखा वाला बात नहीं ये स्पष्ट तो शब्द प्रमाण है्रोत्रग्राह्य पद जन्य पदार्थ उपस्थिति व्यापार आगे शब्द प्रमाण ये सब कहेंगे यहाँ फिर अच्छा आप तो यथार्थ वक्ता इसका लक्षण कह दे यथार्थ यथार्थ अर्थात यहाँ अभिभाव समाश है अर्थम अनिक्रम्य जैसा देखा ऐसा कहा।, कहा जाएगा वाक्यम पद समूह यथार्थ अर्थात तो अबाधित तो अर्थ होना चाहिए नहीं तो हमने तो वहाँ सर्प ही देखा रजु में उसको यथार्थ वक्ता नहीं कहा जाएगा अबाधित तो होना चाहिए यथार्थ वाक्यम पद समूह यथा गाम आनय शुक्लाम दंडे न गाम आनय शुक्लाम दंडे नुक्लाम दंडे न शुक्लाम गाम दंडे न आनय इस प्रकार की कहा गया और सप्तम पदम एक एक पद मतलब एक एक धीरे धीरे आगे स्पष्ट कर रहे हैं पहले आप तो वाक्य कह दिए आपक्य तो में यथार्थ वाक्य वक्ता को आप तो कह दिए दूसरा रह गया वाक्य वाक्य में आ गया पद समूह और फिर पद क्या है सक्तम पदम कह दिए अभी इसमें एक शक्ति आ गया अस्मात् पदात अयम अर्थ हो बोधभ्य ईश्वर संकेत है शक्ति तो सब पद का एक एक करके व्याख्यान कर दिया ये पद से ये अर्थ जानना चाहिए ऐसे ईश्वर का संकेत है ये शक्ति न पदम सक्तम पदम वर्ण में शक्ति वाक्यम पदसमूह समूह आगे पद का लक्षण कहते हैं ना सक्तम पदम वाक्य कहने से पद का समूह होना चाहिए एकाधिक पदम मिलकर के जैसे घटम एक वाक्य हुआ घट एक पद हुआ और पद हुआ ये दोनों मिलकर के वाक्य हो गया घटम अच्छा शक्ति क्या है कहते हैं ये पद से ये अर्थ को जानना चाहिए यही पद पदार्थ संबंध है इसको शक्ति कह देते हैं न्यायबोधि में शब्दम लक्ष्य आपतो तो आपतो आप तो चरित्व सती वाक्यत्व शब्द से लक्षणम आप तो चरित्व तो चरित ये शब्द शब्द अर्था शब्द प्रमाण ये प्रमाण नहीं लेना है प्रमाण शब्द प्रमाण इसका लक्षण हो गया तो यहाँ शब्द प्रमाण अब शब्द कहे हैं कहते हैं प्रमाण शब्द को ही यहाँ शब्द शब्द से कहा गया अप्रमाण शब्द को नहीं अप्रमाण अर्थात अनाप्त वक्ता तो अथवा ध्वनि वो सब को नहीं लेना है इसलिए लक्ष्य हो गया प्रमाण शब्द प्रमाण शब्द तुम लक्ष्यता अवच्छेदक इसलिए अप्रमाण शब्द को यहाँ नहीं लेना है क्या प्रमाण शब्द जो हो वाक्य तो मात्र उक्तऊ केवल अगर वाक्य इतना ही कहेंगे वाक्यम शब्द अगर कहेंगे तो ये आप तो में जाएगा ना अनाप्त तो में जाएगा, जाएगा। दोनों में जाएगा इसलिए कहते हैं कि वाक्य तो मात्र उक्त तो, अनाप्त तो उच्चरित तो वाक्य अतिव्याप्ति अनाप्त तो वाक्य में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी अतः तो आप्उचरित्व निवेश आप तो उच्चरित तो तो तो ये कहना पड़ेगा अच्छा तावन मात्र उक्तो अर्थात खाली कह देंगे कि आप तो उच्चरित तो यही शब्द है तावन मात्र अर्थात उसका पूर्व में कह दे आप तो उच्चरित्व तो जो आप तो उच्चरित तो होगा वही वाक्य हो जाएगा इस प्रकार ने वही शब्द हो जाएगा जो आप तो उच्चरित तो है वो शब्द हो जाएगा इतना अगर कहेंगे तो <materiates> शिवजी ने उच्चारण किए हैं ज व ज ग ड शिवजी तो आप तो का भी आप तो है इसलिए कहेंगे जो ज ये सब वाक्य हो जाए कहेंगे ये वाक्य नहीं है तो वाक्य नहीं होने से ये शब्द नहीं होगा आप तो उच्चरी तो है किन्तु वाक्य नहीं है तो जे कोई वाक्य नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये पदों का समूह नहीं है क्यों नहीं है इसमें कोई शक्ति नहीं है पद सक्त वाला होना चाहिए घटो कहने से ये मान पदार्थ में उसका शक्ति है इस प्रकार की जब तो ये वाक्य नहीं है क्योंकि इसके पदों का कही शक्ति नहीं है अच्छा तो वाक्य तुम इसलिए आप तो का भी होना चाहिए और वाक्य भी होना चाहिए अभी आप तो का लक्षण कहते हैं प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान प्रयोग का हेतु प्रयोग अर्थात शब्द शब्द प्रयोग शब्द उच्चारण शब्द उच्चारण का हेतु यथार्थ ज्ञान शब्द उच्चारण का हेतु यथार्थ ज्ञान भी हो सकता है तो किन्तु कहते हैं आप तो किसको कहेंगे शब्द उच्चारण का हेतु यथार्थ ज्ञान वाला को आप कहेंगे तो यथार्थ ज्ञान वाला <coughs> तो उसमें रहेगा प्रयोग हेतु यथार्थ ज्ञान बत्व ये हो गया आप तो okay. तथा प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान जन्य शब्दत्वम तभी तो आप्ततम हो गया प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान जो आप्त होगा प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवान होगा यथार्थ ज्ञानवान तो अभी वो जो आप्त हो जाएगा उसमें प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान रहेगा अभी प्रयोग हेतु तथाच फिर आप्त चप्तवाक्यम यही शब्द है आप्त आप्य का फिर लक्षण क्या हो जाएगा तो कहते हैं प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान वो आप तो में रहेगा वो ज्ञान जन्य जो शब्द प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञान वो ज्ञानी में रहेगा उससे जो शब्द होगा इसी को ही शब्द प्रमाण कहेंगे यही हो गया आपक्यत्व तो यही अर्थात शब्द प्रमाण का लक्षण हो गया क्योंकि आप तो का अर्थ हो गया प्रयोग हेतु यथार्थ ज्ञान वाला तो यथार्थ ज्ञान वाला जो शब्द प्रयोग करेगा वो यथार्थ ज्ञान जन्य होगा इसलिए कह दिया प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानजन्य जो शब्द होगा वही शब्द को ही शब्द प्रमाण कहेंगे शब्दत्म ये हो गया आप तो वाक्य आगे पद वस्तु तस्तु पद ज्ञानम पद ज्ञानम कर पद शब्द से क्योंकि मूल कार कहते हैं कि पद समूह ज्ञानम करणम क्योंकि वाक्य को कहते हैं ये जो वाक्यम तो शब्द हुआ शब्द अर्थात शब्द कर्ण शब्द अर्थात कर्ण कर्ण अर्थात स्रोत्रजन्य जो ये हुआ मतलब स्रोत्र में ग्रहण होने से जो ज्ञान हुआ शब्द का ज्ञान हुआ अभी अर्थ का ज्ञान नहीं है ये जो शब्द का ज्ञान हुआ मूलकार कहते हैं कि आप तो वाक्य का जो ज्ञान होता है ये कर्ण हुआ तो अभी यहां कहते हैं वस्तु तस्तु पद ज्ञानम करणम वाक्य ज्ञान नहीं अर्थात घटम एक वाक्य हो गया उसमें दो पद हो गया कि घट एक हो गया मूलकार के अनुसार घटम इसका जो ज्ञान हुआ स्रोत्रग्राह्य हुआ इसको शब्द कहेंगे ये करण होगा न्यायोधी कार कह रहे हैं कि नहीं नहीं घट और अम, ऐसे दो अलग अलग हैं घट इतना शून्य से आपको ग्रहण हुआ अम ऐसा ये ग्रहण हुआ तो ये अर्थात ये कि इसमें वस्तु तस्तु पद ज्ञान करण होना चाहिए मूलकार वाक्य ज्ञान कह दिया ऐसा ये कहते हैं और वास्तविक क्या होता है ना जब हम वाक्य सुनते हैं वहाँ घट और ओम ऐसा अलग होकर के पद नहीं आते हैं वहाँ तो घटम पूरा आता है तो होने से मूलकार जो कहें कि वाक्य का ही ज्ञान होता है वो बात ठीक था किंतु ये कहते हैं वास्तविक क्या है ना हम घटम सुनने के बाद हम बुद्धि से उसको दो भाग कर लेते हैं और घट और ओम को अलग कर लेते हैं और हमको दोनों का शक्ति ज्ञान है और हमको घटी कर्मत्व ऐसा ज्ञान आ जाता है तो हम घटीय कर्मत्व ज्ञान आने के लिए हम घट और अम को अलग कर देते हैं तो इसलिए ये कहते हैं कि वस्तु तस्तु तो पद ज्ञान करण है सुनते हैं तो वाक्य हम उसको विभाजन कर देते हैं करके पद ज्ञान वो करण वस्तु तस्तु तो इसलिए कहते हैं वास्तविक ऐसा होना चाहिए क्योंकि पद में ही शक्ति है वाक्य में तो शक्ति नहीं है घटम में शक्ति नहीं है घट में शक्ति है अम में शक्ति है इसलिए वो कहते हैं वस्तु तस्तु तो कह करके अपना मत कहते हैं पद करण हुआ और अगर जिसको शक्ति ज्ञान है उसको पद होने के बाद शक्ति से फिर पदार्थ ज्ञान होगा ये हो जाएगा व्यापार वृत्ति ज्ञान सहकृत वृत्ति दो प्रकार के होता है एक शक्ति और एक लक्षण तो वृत्ति ज्ञान सहकृत पद ज्ञान जन्य आगे पदार्थ का उपस्थिति हो जाएगा ये हो जाएगा व्यापार तो पद ज्ञान हुआ ये करण हो गया न्यायधीनकार कह रहे हैं आपको शक्ति ज्ञान है आगे पद ज्ञान जन्य पदार्थ उपस्थिति होगा ये हो जाएगा व्यापार और अर्थ ज्ञान ये हो गया फल शब्द बोध इसको कहेंगे शाब्द प्रमाह पद ज्ञान अलग है वाक्यार्थ ज्ञान अलग है तो पद ज्ञान पदार्थ ज्ञान बाक्यार्थ ज्ञान तीन अलग हैं। पद ज्ञान करणम पदार्थ ज्ञान व्यापार बाक्य अर्थ ज्ञान फलम ये तीन हो गया और वृत्तिर नाम शक्ति लक्षण अन्यतर रूपा वृत्ति क्या है या तो शक्ति है या तो लक्षण है जब गंगा याम घोष कहते हैं तब हमको जो पदार्थ उपस्थिति होता है शक्ति से लक्षणा से लक्षण से इसलिए सब लक्षण भी है वृत्ति है आज यहाँ तक ओ शंकर शंकर